ईश्वरत्व और जीवत्व दोनों उपाधि कल्पित दोन कल्पित है प्रथम ईश्वरत्व ईश्वर के लिए उपाधि दिखाते हैं शक्ति माया है वो आनंद में इसे लेकर के सर्व वस्तु में है नियमुपल माना या तस्या असत्त्वमेव जो शक्ति है यदि उपलब्ध नहीं होती नियम कभी भी उपलब्ध नहीं होती है जो अनुपलभ्य नियम कभी भी उपलब्ध नहीं होता है वो असत है तत्व न सब ऐसे शक्ति की उपलब्धि नहीं होती है तो वो असत्य ही होगा ऐसे शक्ति को है ही नहीं क्यों नहीं होगा ऐसा शंका कम से कहते हैं जगत नियम अन्यथा अनुपपत्या सा अवश्य मभूपेय इसमें प्रमाण देते हैं जगत नियम अन्यथा अनुपपत्या जगत का नियमन होता है वस्तुओं का स्वभाव निश्चित रहता है अग्नि कभी कभी कभी ठंडा हो जाए सूर्य कभी कभी दक्षिण दिशा में उदय हो जाए कभी कभी जल ग उदय हो गया कभी दिन रात को बारह बजे सूर्य आ गए ऐसा कभी होता है hmm. वस्तु का नियमन होता है जगन नियमन अन्यथा अनुपत्या कोई नियामक नहीं होगा तो नियमन नहीं होगा अन्यथा अनुपत्ति अन्यथा का अर्थ अन्य प्रकारन अन्य प्रकारन अनुपपत्ति अन्य प्रकार से असंभव अन्यथा का अर्थ न्या, यहा नियामक के बिना कोई नियामक नहीं रहेगा तो नियमन ऐसे नहीं होगा नियमन होता है वस्तुओं का स्वभाव में नियम है इसलिए कोई नियामक होना चाहिए यह एक प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण है तर्क संग्रह में कहा गया है एक अर्थापत्ति प्रमाण है मानसा को वेदांति लोग मानते हैं, न्याय में नहीं मानते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण करते है कोई व्यक्ति दीवा देव तत्व पीनो न भूंगते पीनो देवदत्त दिवा न भूगते पीन है स्थूल काय है शरीर मोटा देवदत्त कोई व्यक्ति है दिन में नहीं खाता है वहा दिन में नहीं खाने पर इतने स्थूलत्व है पीन है स्थूल है थोड़ा सा तो रात्रि में खाता है रात्रि भोजनम बिना दीवाजानस पीनत्व अनुपन्न रात्रि में भोजन नहीं करे तो दिन में नहीं खाने वाले ऐसे मोटा तगड़ा हो सकता है जैसे दीवा अभुंजानस्य दिन में नहीं खाने वाले दिन में खाता है तो रात्रि में नहीं खाने वाले मोटा हो सकता है दिन में नहीं खाने वाले यदि पीन शरीर है तो रात्रि भोजन की बिना नहीं हो सकता है ऐसा इसलिए रात्रि भोजन की कल्पना होती है अर्थापति प्रमाण से अन्यथा अनुपपति अन्यथा रात्रि भोजन बिना दिवा भूंजन से अनुपपति रात्रि में नहीं खाता है तो दिन में नहीं खाने वाले व्यक्ति पी नहीं हो सकता है अन्यथा अनुपत्या रात्रि भोजन की कल्पना होती है अर्थापति प्रमाण से ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जगन नियमन अन्यथा अनुपत्या अन्यथा का अर्थ नियामक के बिना के बिना जगत का नियमन अनुपत्ति अप्रामिक असंभव है इसलिए उसको मानना पड़ेगा सा अवश्यम अभुपेय सा शाह का अर्थ शक्ति अवश्य माननी चाहिए वस्तु धर्म शक्त्या नैव नैव यदा यदा तदा तदा शक्त नदा तदाधर्म सांक विप्लैत जगत वस्तुओं का जो धर्म है वस्तु धर्म वस्तु नाम धर्म वस्तुओं का धर्म पृथ्वी में काठिन्य है वन में उष्ण स्पर्श है जल द्रवीभूत है ये जो वस्तुओं का धर्म शक्तिया यदा नहीं वन शक्ति के द्वारा यदि उनका नियमन नहीं किया जाए तदा तब तो क्या होगा अन्योन्य धर्म अन्योन्य परस्पर धर्म के सांकर्य शंकर से भाव सांकर शंकर हे मिल जाएगा मिश्रण हो जाएगा किसका धर्म किसमें चल जाएगा ध्वनि का धर्म पृथ्वी में जल का धर्म वायु में आकाश का धर्म कभी तेज में ये परस्पर धर्म किसी ने कोई चल जाएगा बन्नी लेकर आया भोजन बनाने के लिए देखा बन्नी क्या है आकाश हो गया तो बन्नी नहीं रही भोजन बनाया खाने के लिए बैठा ओ देखा बन्नी हो गए सब तो क्या कहेगा? ये सब क्या होगा ऐसे जगत विप्लवे तो खुलू विप्लव को प्राप्त करेगा विप्लव क्या है नियत व्यवहार नहीं होगा भोजन बनाने के लिए अग्नि लाते है भोजन पकाते खाते हैं और खाने के लिए बैठा है वो भोजन पानी ही हो गया तो भोजन जितने बने सो खाते समय देखा सो पानी ही है और कुछ नहीं तो फिर क्या पानी पिएगा तो क्या होगा इसलिए क्या होगा ऐसे परस्पर धर्म सांकर मिल जाने से विप्लव को प्राप्त करेगा अर्थात नियत व्यवहार नहीं होगा यह आपत्ति आएगी इसलिए वस्तुओं का धर्म का नियमन होता है तो नियामक को कोई है टीका वस्तु, वस्तु पृथिव्यादीना धर्म यदा न तदा अन्यत व्यवहार शक्तिया व्यवस्थाते जगद विप्ल अवहार विषयता ष्टी समाशय है वस्तुनाम का अर्थ बता दिया मध्य में पृथ्वी आदि नाम पृथ्वी आदि का धर्म क्या धर्म है पृथ्वी आदि का काठिन्य द्रवत्व आदय पृथ्वी में काठिन् है जल में द्रवत्व है इस प्रकार धर्म तेज में उष्ण स्पर्श है ये सोच धर्म यदा शक्तिया न व्यवस्थाप्य शक्ति के द्वारा इनकी यदि व्यवस्था नहीं होती शक्ति व्यवस्थापिका है व्यवस्था करने वाली है यदि शक्ति के द्वारा उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो अब क्या होगा तेजाम धर्मान शांकर आद उनके धर्म का शांकर्य हो जाएगा सांकर्य का तो विमिश्रण ही न मिश्रण हो जाएगा किसका धर्म किस में रह जाएगा इकट्ठी हो जाएंगी कोई परस्पर मिल जाएंगी एकत्र अनवस्थान आया तो कोई नियम नहीं रहेगा उष्णस्पर्श तेज में ही है द्रवत्व तो जल में ही है ऐसा नियम नहीं रहेगा नियम निहरन से क्या होगा जगत विप्लवित तो विप्लव को प्राप्त करे जगत विप्लव को प्राप्त करे का अर्थ अनियत व्यवहार विषय तो हम नियत व्यवहार का विषय होता है जगत निश्चित व्यवहार का विषय निवृत्ति के लिए जल पीते है क्षुदानिवृत्ति के लिए भोजन करते हैं ये नियत व्यवहार होता है तो फिर नियत व्यवहार नहीं होगा निश्चित व्यवहार नहीं होगा व्यवहार के समय देखा जाएगा किसी वस्तु में कुछ धर्म किसी वस्तु में कोई धर्म कभी किस में क्या धर्म हो जाता है तो निश्चित तो व्यवहार विषय नहीं होगा यह आपत्ति आएगी विप्लवित तो जगत खलु श्लोक में खलु है खलु इति प्रसिद्धि द्योत यति ये प्रसिद्धि का द्योतक है खलु अभ्यपद है ये प्रसिद्ध है ऐसा कोई यदि नियामक नहीं रहे है तो सबके धर्म परस्पर मिश्रण हो जाएगा तो नियत तो व्यवहार तो नहीं होगा व्यवहार का विषय जगत नहीं होगा ये आपत्ति होने से नियमन अन्य अनुपत्या अर्थापत्ति प्रमाण से शक्ति अवश्य अविपे स्वीकर्तव्या तो शक्ति की माननी चाहिए ये जो शक्ति है वो तो जड़ है जड़ कैसे नियम न करेगी शक्ति शंका करते हैं है जड़ा या हा। ये जो शक्ति है माया वो जो तो जड़ रूप है चेतन नहीं है और जड़ कैसे जगत का नियामक ये तो न युज युक्त नहीं है ऐसा शंका करके उत्तर देते है चिच्छायावेश चेतन विभाति सा त्युपाधि ब्रह्मेरता व्रजेत सा शक्ति चेतन पहले कही गई अर्थापति प्रमाण से जिसकी सिद्धि हुई जगम नियमन अन्यथा अनुपति प्रमाण से सा शक्ति चिच्छाया बेश चैतन्य की छाया है, चिदाभास। चित छाया चेतन की छाया प्रतिबिंब चैतन्य का प्रतिबिंब शक्ति में उसको चित छाया कहते चिदाभास कहते, जैसे प्रकाश का प्रतिबिंब जल में उनसे जल भी प्रकाश मान दिखता है शक्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से वो चिदव आभाष चिदाभास, चेतन जैसे लगते लगता है अज्ञान शक्ति चेतन जैसे लगती है चेतना इव विभा वह शक्ति जड़ है, चेतन के प्रति विव से युक्त होने से चेतना इव विभा चेतना जैसे भान होती है दर्पण में वह प्रकाश सूर्य किरण होने से दर्पण में दिखता है जोर से अति प्रकाश दिखता है मुख में पड़ा तो देख नहीं सकते इसी प्रकार जड़ होने पर भी चिदाभास के संबंध से चिच्छाया का आवेश प्रवेश संबंध चैतन्य का प्रतिब उदय उत्पत्ति चैतन्य प्रतिब उदय होने से चिदाभास तक उपाधि संयोगा शक्ति, शक्ति, शक्ति रूप उपाधि के संबंध से ब्रह्मता शक्ति ही उपाधि है शक्ति रूप उपाधि के संबंध से ही ब्रह्म ही ईश्वरत्व को प्राप्त करता है ईश्वर कौन होता है ब्रह्म ईश्वर है शक्ति रूप उपाधि के संबंध से शक्ति रूप उपाधि नहीं तो ईश्वरत्व नहीं है सर्व ये ईश्वर में है और शक्ति के कारण माया रूप उपाधि के कारण ही ब्रह्म को ब्रह्म में ईश्वरत्व प्राप्त होता है वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है शक्ति के संबंध से ही ब्रह्म को प्राप्त करता है है्रजत ब्रजत ब्रज को प्राप्त करता है ही को प्राप्त करता है चिक्षायास आवेश का प्रवेश चिक्षायावेश छाया प्रवेश्थ चेतन के छाया है चिदाभास भाष चिदाष का प्रवेश हो गया प्रवेश जैसे दिखता है चिदाभास युक्त हो गई शक्ति होने से चेतना इवा चेतनत्व विभाति चेतना विभाति चेतना चेतनत्व प्राप्त की प्राप्त किया ऐसे भान होता है को प्राप्त करती है शक्ति ऐसा लगता है अर्थात चेतना हो गई हो गई। चेतन अपना अपना प्राप्त हुआ चेतनत्व को प्राप्त किया शक्ति ने ऐसा विभा प्रतियते। चेतने जैसे भान होती है आ तो, तो नियामक घटते तो अस्या तो अस्या शक्तिया जो माया रूप शक्ति है वो चेतन जैसे भान होने से चेतन जैसे काम करती है नियामकत्व घटते तो नियामक हो सकती है अस्तु अस्तु प्रस्तुत तो प्रस्तुत में वो शक्ति के साथ क्या संबंध है शक्ति का निरूपण क्यों करते हैं तो पहले आया था उपाधि द्वय द्वे के कल्पितम ईश्वर जीवत्व है शक्ति रूप उपाधि के कारण ईश्वरत्व कल्पित है वस्तु तो ईश्वर पारमार्थिक धर्म नहीं है ब्रह्म में ईश्वर उपाधि माया शक्ति से कल्पित है तक उपाधि शक्ति ही उपाधि है उपाधि के संबंध से ब्रह्म ही ईश्वरत्व को प्राप्त करता है कर्मधारयः तक में कर्मधारय सा तक तक के बाद उपाधि के साथ ही कर्मधारय त उपाधि त्योपाधि तेनाव उपाधि, वो उपाधि तेन संयोगह संबंधस तस्माद् सत्यादि जो उधि शक्ति है है वही उपाधि तेन शक्ति के संयोग कार्य संबंध शक्ति के संबंध से ही तस्माद ब्रह्म ही। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म है है सत्यादि सत्यादि यस्य सत्यं अनंतं ये ब्रह्म का लक्षण ऐसे लक्षण वाले ब्रह्म ही ईश्वरताम ब्रजेत ईश्वर तो क्या है आदि धर्म योगिता सर्वज्ञ आदि से सर्वशक्ति मगत कारण आदि धर्म योगित्व को ्रजेत कथ प्रापुया जीव तो प्रागेवाह तमितक जीव जीवत्व ब्रह्म में जीवत्व भी आता है उपाधि के कारण जीवत्व के उपाधि कौन है कोश है उपाधि होता नाम उपाधिता नाम पांच कोश कहेगे प्राग एवं अभिवाद कोश पहले कहे गे तन निमित्तको निमित्त जीवत्व अभी कहते हैं कोश रूप उपाधि के कारण ब्रह्म में जीवत्व आनंदमेव कोश है अज्ञान आनंदमय आदि पांच कोश रूप उपाधि से ही ब्रह्म में जीवत्व कल कोशोपाधि विवक्षायाीवता पिता पिता पुत्र पुत्र यथा प्रति। पिताम्चक पुत्रपौत्रो यहां याति पुत्र कोश उपाधि विवक्षायां विवक्षाया उपाधि ऐसे उपाधि विवक्षा करने पर उपाधि युक्त उपाधि के संबंध से ब्रह्मेव याति ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त करता है जब कोश को उपाधि रूप से स्वीकार करता है वस्तुतः तो तो उपाधि पारमार्थिक नहीं है कल्पित है उपाधि विवक्षा करने पर ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त करता है या प्राप्त करता है या प्रापण वही ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त करता है शक्ति उपाधि के कारण वही ब्रह्म कोष उपाधि से जीवत्व को प्राप्त करता है जीव है ईश्वर है सर्वज्ञ तो एक ही ब्रह्म विरुद्ध सर्वज्ञ हो गया अल्पज्ञ हो गया दो कैसे हो जाएगा ब्रह्म तो एक है और जीवा भी हो गया ईश्वर भी हो गया, ऐसे कैसे होगा कहते एक ही व्यक्ति उसका पुत्र हुआ पुत्र के प्रति वो क्या है पिता पुत्र का पुत्र हुआ उसको कहते पौत्र पौत्र के प्रति वो कौन हुआ पिता पितामह जो व्यक्ति पिता है वही व्यक्ति पितामह भी है हे? हे। एक ही व्यक्ति पुत्र के प्रति पिता है और पौत्र के प्रति पितामह एक ही व्यक्ति में पितृत्व पितामहत्व दोनों संभव है इसी प्रकार एक में जीवत ब्रह्म में संभव है पिता पितामह एक, एक यथा पुत्र पौत्र प्रति पिता पितामह पुत्र प्रति पिता पौत्र होता है एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति पुत्र के प्रति पिता है पौत्र के प्रति पितामह जिस प्रकार होता है ठीक एक ही ब्रह्म है उपाधि विवक्षा करने पर शक्ति उपाधि विवक्षायाम ईश्वरत्व कोश उपाधि विवक्षा करेंगे तो जीवत्व दो धर्म है व्यक्ति तो चैतन्य एक है धर्म दो अलग अलग है जिस प्रकार व्यक्ति एक है उसमें एक पितृत्व धर्म पुत्र निरूपित है और धर्म तो है पौत्र निरूपित है दो हो जाता है व्यक्ति व्यक्ति तो एक है एक है उसको पिता करके बुलाता है एक ही पिता में बुलाएगा तो दो व्यक्ति बुलाते समय दो व्यक्ति हो जाता है एक ही व्यक्ति उसमें दो धर्म है धर्म दो है वो धर्म वास्तव नहीं है और पुत्र निर्भित पुत्र के कारण तो और पौत्र के कारण पिता महत्व तो। पुत्र पौत्र नहीं हो तो पिता है या पितामह होगा दोनों नहीं होगा पुत्र हो तो पिता पुत्र नहीं तो पिता किस होगा किसका पिता में होगा पौत्र नहीं तो ये कल पिता है कोशोपाधि कोषा एवं उपाधि कोशोपाधि कोश <coughs> ही उपाधि कोशोपाधि तद विवक्षायालोचना गच्छति। ऐसे विवक्षा करेंगे कोश रूप उपाधि पर्यालोचना करेंगे विचार करें कोश को उपाधि रूप से तो ब्रह्म ही जीवत्व को प्राप्त करता है ब्रह्म कौन है सत्यादि लक्षणम I47, Brahma, ब्रहें। वही ब्रह्म नहीं कि दूसरा ब्रह्म है एक ब्रह्म ईश्वर और दूसरा ब्रह्म जीव ऐसा नहीं सत्यम ज्ञान अन्य ब्रह्म त्र सत्याणम आदि पद से क्या लेना ज्ञानम अन्तम जीवता जीव व्यवहार विषयता जीवत्व को प्राप्त करता है अर्थात जीव ऐसे व्यवहार का विषय होता है जीव इसी प्रकार व्यवहार विषय को प्राप्त करता है एक, धर्म यो, द्वय एक ही ब्रे जीवत्व को ईश्वर धर्म द्व योगित्व एक साथ नहीं कही दिखा गया एक ही विरुद्ध धर्म समान धर्म तो कोई बात नहीं विरुद्ध धर्म द्व योगितम कैसे होगा एक साथ कही नहीं दिखा गया तो एक है सर्वज्ञ एक अल्पज्ञ तो ये कैसे होगा कहते इसे होता है एक ही पिता है एक व्यक्ति पिता भी होता है पितामह पित्व और पितामहत्व तो दोनों होते हैं एक साथ दोनों की व्यवस्था करने पड़ा यथा एको एव देवत्त एक, देव, एक देव, पुत्र प्रति पिता पौत्र एक ही देवदत्त पुत्र के प्रति पिता है पौत्र के प्रति पितामह एक साथ है अलग अलग समय में एक, एक साथ एक पिता बुलाता है कि पिता बुला रहा है एवं ब्रह्मा भी कोशोपाधि विवक्षा जीवो शक्ति विवक्षायाथ इसी प्रकार ब्रह्मा भी कोष रूप उपाधि विवक्षा करेंगे तो जीव होता है और शक्ति रूप उपाधि विवक्षा करेंगे तो ईश्वर ही हो जाएगा कोश यादि पिता औपाधिक दो धर्म ब्रह्म में एक जीवत्व और एक ईश्वरत्व ये औपाधि कौन से क्या है कल्पित है वास्तव ब्रह्म में जीवत्व है या ईश्वरत्व है दोनों नहीं है वस्टु तस्तु, वस्टु वा ब्रह्मनो वस्तुत नस्तुत अथवा नहि ईश्वर ब्रह्म में जीवत्व दृष्टान सह दृष्टान के साथ कहते हैं क्या कहते हैं जीवत्व ईश्वरत्व वास्तव नहीं है ब्रह्म में जीवत्व वास्तव है ईश्वरत्व दोनों वास्तव नहीं दृष्टान्त के साथ कहते है पुत्रादे रिवक्षायाम पुत्रा न पिता न पिता मह तद्वन्नेश्व नी जीव शक्ति को विवक्षायाम पुत्र आदि से पौत्र की विवक्षा नहीं करेंगे तो वही व्यक्ति ना तो पिता है ना तो पितामह पुत्र के लिए पिता है और पौत्र के लिए पितामह पुत्र पौत्र के बिना ना पिता है ना पितामह तदव ने सो ना भी जीव हो ब्रह्म न ईश्वर ना जीव है शक्ति को साक्षण शक्ति उपाधि विवक्षा करेंगे तो ईश्वरत्व तो कहा जाएगा नहीं तो ब्रह्म में ईश्वर नहीं है कोष उपाधि विवक्षा करेंगे तो जीवत्व और कोष उपाधि विवक्षा नहीं करेंगे तो ना तो जीव है ना तो ईश्वर है शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है तो। इदानी मुक्त ज्ञान से फल जो कहा गया वो ज्ञान का फल कहते हैं ये ब्रह्म वेदेश ब्रह्म स्वयं स्वयं ब्रह्मणो नास्ति ब्रह्मणु स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जायसे ब्रह्म स्वयं जो इस प्रकार ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म को जानता है साक्षात्कार कर लेता है अहमअस्मी मैं ही ब्रह्म ऐसा साक्षात्कार कर लेता है तो स्वयं ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्मणो न ब्रह्मणो न अतः पुनर ऐसा न जायते ज्ञानी स्वयं हो गया जिसका जन्म नहीं है तो ज्ञानी अतः ऐसा पुनर् जायते ऐसा ज्ञानी फिर जन्मों को प्राप्त नहीं करता है जन्म आदि संसार से रहित तो हो जाता है यहमि यह साधन चतुष्टय संपन्न एवं मुक्त प्रकार पंच कोश विवेक पुर ब्रह्मा सत्यादि स्वयं यह एवं ब्रह्म वेद जो जानता है वो कौन जानेगा अधिकारी जानेगा साक्षात्कार करेगा वेदांत सवर्ण करने के लिए अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न साधन चतुष्टय युक्त ही अधिकारी है विवेक वैराग्य के समाधि सी और मुख्युत्व चार साधन से युक्त होने पर ही एवं ब्रह्म भेद एवं का अर्थ उत्तेर्ण प्रकार जो इसे कहा गया क्या कहा गया से विवेक पूर्वकम पंच कोश से आत्मा को पृथक समझना अथवा आत्मा से पंचकोषों पंचको को अलग समझना पंचकोष विवेक विवेचन पूर्वक ब्रह्म को साक्षात्कार करता है ब्रह्म कैसा है प्रत्येक अभिन्नम प्रत्येगात्मा से अभिन्न है भिन्न नहीं वो ब्रह्म कैसा है सत्यादि लक्षण सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म लक्षण कहा गया उसको वेद का कर कर मुंडोनिषद में सहयो अभी तत्म ब्रम्हेद ब्रह्म परम ब्रह्म को जो साक्षात्कार कर लेता है तो ही हो जाता है परम को प्राप्त कर लेता है हो जाता है इत्यादि बहुत श्रुति है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है क्या लाभ है कहते ब्रह्मण न जन्म ब्रह्म का जन्म नहीं है इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म से उसका भी जन्म नहीं होता है न जायते वा इत्यादि श्रुते मृत्यादि जन्म ना न जायते मृत वृत रहते है विपक्षित ज्ञानी है वो ब्रह्म के लिए कहा ब्रह्मस्तावत जन्म नहीं है अतएव अतएव विद्वान अपनी स्वात्म तद्रुप जायते पुनरावर्तते इति श्रुते रपि अतः एव विद्वानपि ज्ञानी भी, भी स्वात्म तद्रुपत्व अवगमान ज्ञानी कैसे जानता है अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप जानता है स्वात्मनस तद्रुपत्व अवगमान ब्रह्म रूप सत्यम ज्ञान मन ब्रह्म अहमअस्मी ऐसे साक्षात्कार करता है इसलिए नही व जायते फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता है संसार में फिर नहीं आता है नशा पुनरावर्तते उसकी पुनरावृत्ति नहीं ब्रह्मस्वरूप हो गया फिर संसार में नहीं आता है तो यदि ये विद्यारण्य मुन विरिचिता पंचदश्यां पंचकोश विवेकः पंचकोश विवेक हुआ टीका कार्य कारते हैं अंत में कार्य के इति परमहंस परिवराज काचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरण श्री रामकृष्णाख्यन विदुषा विरचिता पंचकोश विवेक दीपिका समाप्ता पंचकोश विवेक की दीपिका प्रकाशिका ये टीका है रामकृष्ण नाम उनका विद्वान ने लिखा है जो की भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकर उनके किंग किम करो दास परमहस परिवराज का भारती तीर्थ और विद्यारण दोनों के शिष्य है, है रामकृष्ण ने टीका लिखी है। ओ ओ शांति शांति शांति